भावार्थ जैसे प्रातः काल को सेवन करते हुए लोग उत्तम बल को प्राप्त होते हैं वैसे ही स्नेह पात्र पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होकर पुरुष शरीर आत्मबल और आरोग्यपन को प्राप्त होते हैं जिससे दोनों के सदृश्य होने पर प्रेम बढ़े अब प्रातः वेला ही के गुणों को कहते हैं महावार्थ जो लोग रात्रि के चौथे प्रहर में जाग के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करके उत्तम गुणों और ऐश्वर्य को मांगते हैं वे पुरुषार्थ से अवश्य इसको प्राप्त होते हैं अब बिजली और शिल्पियों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे विद्वानों की वाणी और बुद्धि ऐश्वर्य को देने वाली हो और विद्याओं में प्रवेश करके सुखों को देती है वैसे ही सर्वत्र प्रविष्ट हुई बिजली जानी हुई कार्यों में प्रयुक्त होकर ऐश्वर्य को उत्पन्न करती है इस सुक्त में प्रातः काल स्त्री बिजली और शिल्प जनों के गुण वर्णन से इसके अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 61वां सुक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ अब 18 ऋचा वाले बा 60वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मित्र अध्यापक और उपदेशकों के विषय को कहते हैं भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक लोग वायु और बिजली के सदृश उपकार करने वाले कीर्ति से युक्त और प्रिय आचरण करने वाले होवें उनके लिए स्नेह से अन्न आदि देना और उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिए फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे राजा अध्यापक और उपदेशक लोग सबके रक्षा वृद्धि और विद्या में प्रवेश होने के लिए शिक्षा करते हैं वैसे ही परस्पर की प्रशंसा से पृथ्वी आदि को में ऐश्वर्यों को प्रयत्न से प्राप्त करके परस्पर में प्रीति वाले सब मनुष्य होवो अब अगले मंत्रों में अध्यापक के विषय को कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक उपदेशक और राजा लोगों जैसे हम लोग धनी लक्ष्मीवान और विद्वान होवें वैसे ही हम लोगों को प्रेरणा करो भावार्थ हे अध्यापक आप हम लोगों के लिए विद्याओं का सेवन करो और हे राजन आप विद्या देने वाले के लिए उत्तम धन दीजिए अब अगले मंत्रों में मित्र के विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य वेदार्थ के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों का नमस्कार और सत्कार करते हैं वे पवित्र विद्वान हुए बल को प्राप्त होते हैं भावार्थ जैसे राजा का सत्कार करके प्रजा जन ऐश्वर्यवान होते हैं वैसे ही राजा लोग प्रजाओं का सत्कार करके कीर्ति युक्त होते हैं अब अगले मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य धर्म संबंधी कर्मों के करने से यशस्वी हैं उनको सुन और देख के सब लोग प्रसन्न होवो अब अगले मंत्र में पठन विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य लोग जैसे स्त्री की कामना करने वाले अपनी अपनी प्रेम पात्र पत्नी की रक्षा और सेवा करते हैं वैसे ही शास्त्र से युक्त वाणी का सेवन करके बुद्ध की निरंतर सेवा करें अब अगले मंत्रों में परमात्मा के विषय को कहते हैं भावारथ जो सबका रचने देखने और कर्मों के फल देने वाला न्यायधीश ईश्वर है वही हम लोगों की रक्षा करने और वृद्धि करने वाला होवे ऐसी हम सब लोग अभिलाषा करें भावारथ जो मनुष्य सबके साक्षी पिता के सदृश वर्तमान न्यायधीश दयालु शुद्ध सनातन सबके आत्माओं के साक्षी परमात्मा की ही स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं उनको कृपा का समुद्र सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर दुष्ट आचरण से पृथक करके श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करा और पवित्र तथा पुरुषार्थ युक्त करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराता है भावार्थ मनुष्य लोग जो बुद्धि को बढ़ा पुरुषार्थ से धर्म का अनुष्ठान कर और परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करके अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें तो ईश्वर उनको शीघ्र पवित्र और शुद्ध आचरण युक्त करता है भावार्थ जो इंद्रियों को वश में करने वाले विद्वान लोग प्रेम और सत्य भाषणादि स्वरूप धर्म से परमेश्वर की उपासना करते हैं वे सुख से युक्त होते हैं भावार्थ जो विद्वान इस अनेक प्रकार के स्वरूप वाले संसार के कारण अव्यक्त को जानता है और इस संसार के रचने वाले परमात्मा की प्रशंसा करता है वही ऐश्वर्य से युक्त होता है अब इस अगले मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ जो वैद्य लोग सब दो पैर वाले अर्थात मनुष्य आदि और चौपाय गौ आदि को रोग रहित करें वे सब लोगों को मान करने योग्य होवे अब इस अगले मंत्र में मित्रता के विषय को कहते हैं भावार्थ जो धार्मिक शूरवीर पुरुष शत्रुओं का नाश मित्रों की रक्षा करके सत्स सज्जनों की जीवन और विजय से वृद्धि करते हैं उनके साथ सदैव मैत्री की सब लोगों को रक्षा करनी चाहिए अब अगले मंत्रों में अध्यापक और उपदेशक विषय को कहते हैं भावार्थ जो पढ़ाने और उपदेश देने वाले से उपदेश की गई प्राड़ अर्थात पवन संबंधी विद्या को जानकर लोक लोकांतर अर्थात एक देश से दूसरे देश के व्यवहार से संपूर्ण देशों में आना जाना सिद्ध करते हैं वे जल के सदृश शुद्ध अंतःकरण वाले जानने योग्य हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो पवित्रता से युक्त यशस्वी जन बल ऐश्वर्य और अन्न आदि की वृद्धि और बड़े श्रेष्ठ कर्मों से लोकों में प्रकाशित होते हैं उनकी ही सेवा और सत्कार करो भावार्थ वे ही अध्यापक और उपदेशक होने योग्य हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पृथ्वी को लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का साक्षात्कार करके सत्य विद्या के आचरण की वृद्धि जिनको प्रिय जो धर्म युक्त मार्ग में जावें वे सत्कार करने योग्य होवें इस सुक्त में मित्र अध्यापक पढ़ने वाले श्रोता उपदेशक परमात्मा विद्वान प्राण और उड़ान आदि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए यह तीसरे मंडल में 62वां सुक्त पांचवां अनुवाद तीसरे अष्टक में एक ग्रहवा वर्ग और तृतीय मंडल समाप्त हुआ अथ चतुर्थम मंडलम ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासु यद भद्रं तन्नासुव अब चतुर्थ मंडल में 20 ऋचा वाले प्रथम सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में वाणी विषय को कहते हैं भावार्थ जो अध्यापक और राजा भौंहे टेढ़ी करके विद्यार्थी मंत्री और प्रजा जनों को प्रेरणा करें जो उत्तम श्रेष्ठ विद्वान और धार्मिक होते हैं जो मरण धर्मा वालों में मरण धर्म रहित अपने प्रकाश स्वरूप परमात्मा की उपासना करके सब मनुष्यों को बुद्धिमान विद्वान करते हैं वे ही सब काल में सत्कार करने योग्य और सुखी होते हैं अब इस अगले मंत्र में वाणी के विषय को कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक वा राजन आप श्रेष्ठ स्त्रोत जन व मंत्रियों को उत्तम मति और सत्य आचरण से संयुक्त करके संगत कर्मों का सेवन कराओ और सूर्य के सदृश विद्या न्याय का प्रकाश निरंतर करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग सब लोगों के साथ मित्र होकर जैसे घोड़े रथ को ले चलते हैं वैसे मित्रों को उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करो और श्रेष्ठ मार्ग के सदृश हम लोगों को सरल मर्यादा में पहुंचाइए जो लोग संसार में सूर्य के सदृश उत्तम गुणों से युक्त हुए सबके आत्माओं को प्रकाशित करके सुख को उत्पन्न करें वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य होवें भावार्थ वे ही विद्वान जन हैं जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुष का अनादर नहीं करते हैं और वे ही अध्यापक और उपदेशक कल्याणकारी होते हैं जो हम लोगों के दोषों को दूर करके पवित्र करते हैं वे ही हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं